ओम कक्षन ओ मानुभाव इस शिविर के आत्मरीक्षण की चौथी कक्षा में आप सभी का स्वागत है दो दिन और आपके पास इस शिविर के पूरे दिन की दिनचर्या के बचे हैं आप इन दो दिनों को और कितने अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है इतना तो निश्चित है कि कुछ लोगों ने मौन का पालन किया है ठीक ठीक जैसा हम चाह रहे थे वैसा सफल नहीं हो पाए बीच बीच बहुत सारी बातें आप लोगों की होती रही हैं और माताओं की ओर से भी काफ़ी मौन में ढिलाई रही है ऊपर चार पाँच माताएं तो ग्यारह ग्यारह बजे तक बातचीत करती रही हैं और जब ग्यारह ग्यारह बजे तक बातचीत चल रही हो और बगल वाली के ऊपर क्या बीत रही होगी संवेदनशील व्यक्ति कौन होता है संवेदनशील व्यक्ति वो होता है जो दूसरे को देख करके चलता है प्राय करके ऐसा होता है व्यक्ति स्वार्थी बन करके चलता है और जब स्वार्थी बनकर कर के चलता है तो उसके जीने का स्तर जीने की शैली ही कुछ और होगी और जो व्यक्ति आसपास वाले को देख करके चलता है उसके जीने की शैली अलग मिलेगी आपके यहाँ आसन रखे हुए होते हैं छोटी छोटी बातों में जीवन के स्तर का पता लग जाता है आसन रखे हैं एक थोड़ा सा सुंदर आसन है और एक सामान्य सा आसन है दो व्यक्ति बैठने के लिए आए हैं संवेदनशील व्यक्ति कहेगा कि आप अच्छे वाले आसन पर बैठिए वो आगे होकर के अच्छे वाले आसन पर बैठाएगा कि आप बैठिए और जो स्वार्थी व्यक्ति होगा वो व्यक्ति अंदर से संवेदनाहीन होता है और वो क्या चाहेगा कि ये इस अच्छे वाले के ऊपर न बैठ जाए इससे पहले मैं ही बैठूंगा ये मनोवृत्तियां चलती हैं पता लगता है कि ऊपर अथवा ओमानंद भवन में आप ठहरे हैं कमरे के अंदर खूब सारी 11 बजे तक बातचीत चल रही है और बगल वाले के ऊपर कोई सोच ही नहीं रहे कि बगल में सो भी रहे होंगे उनकी दिनचर्या अपनी है माताओं की शिकायत आ रही है ऐसी कृपया आप दिनचर्या का कम से कम ठीक से पालन करिए साढ़े बजे आप सो जाए यदि बातचीत करेंगे हमारा तो ये था कि पूर्ण मौन आपका हो जाए लेकिन हम सफल नहीं हुए इसलिए दो दिन और हैं आपके पास और इन दो दिनों में आप कितना मौन रखकर के चलते हैं कितना संयमित रख होकर के चलते हैं ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस शिविर की आज की दिनचर्या के विषय में आप आंखें बंद करें और पूरे दिन का विवरण अपने आप को देखें मैंने कहाँ कहाँ कब कब त्रुटियाँ की ओ, आप लोगों ने अपना अपना निरीक्षण किया होगा कितनी कहाँ भूले हुए हैं कौन सी कक्षा में देर से आया किस कक्षा में नहीं आया कितनी बार मौन का भंग किया आदि आदि आपने देखा होगा जब व्यक्ति आत्मरीक्षण करने लगता है तो प्रारंभ में उसको बहुत मोटे मोटे दोष दिखने लगते हैं और जो मोटे मोटे दोष होते हैं उनको हटाने में उनको छोड़ने में कठिनाई कम आती है जैसे किसी जंगल में चले जाएं और जंगल में चले जाएं तो पहले यदि हम उस जंगल को साफ करना चाहते हैं साफ़ करना चाहते हैं तो हम पहले बड़े बड़े वृक्षों को काट करके एक तरफ कर देते हैं बड़े बड़े वृक्षों को एक तरफ किया इतने से तो वो जंगल साफ नहीं हुआ उन वृक्षों के नीचे जो झाड़ियाँ होती हैं उन झाड़ियों को फिर काटना पड़ता है झाड़ियाँ भी काट डाली है और उनको अलग कर दिया अब भी जंगल साफ नहीं हुआ है उन झाड़ियों के नीचे और कुछ घास फूस होता है उस घास फूस को भी हमने काट डाला है दूर कर दिया है अब भी क्या जंगल साफ हो गया अभी भी नहीं हुआ है अभी क्या बचा हुआ है अब बचा हुआ है बड़े वृक्षों की जड़ झाड़ियों की जड़ वो घास फूस की जड़ अभी विद्यमान है यदि हमने उस जड़ को उखाड़ करके नहीं फेंका तो फिर से जंगल उग सकता है इसलिए आत्मरीक्षण करने वाला व्यक्ति जब प्रारंभ में आत्मरिक्षण करना शुरू करता है उसको बड़े बड़े दोस्त दिखते हैं मोटे मोटे दोस्त दिखते हैं और उन मोटे मोटे दोस्त को दूर करने में बड़ी सरलता लगती है दूर कर लेता है लेकिन जैसे ही वो दूर होते हैं और सूक्ष्म दोस्त दिखने लगते हैं उससे छोटे दोस्त दिखने लगे और उनके लिए वो मेहनत करने लगा पहले वाले से अधिक मेहनत इसकी हुई उन झाड़ियों को झाड़ झंकार को काटने के लिए और जब व्यक्ति झाड़ झंकार को काटता है तो अपने मांस का बलिदान भी देना पड़ता है कांटे छील देते हैं मांस का बलिदान देना पड़ता है ऐसे ही व्यक्ति जब उन छोटे बड़े दोषों से बढ़कर के अगले दोषों को की तरफ जाता है तो बहुत कुछ इसको बलिदान देना पड़ता है वो भी दूर करता है तो और अंदर सूक्ष्मता से दोष दिखने लगते हैं जिसको आप घास फूस कहते हैं इतने सारे दिखने लगेंगे छोटे छोटे दोष आपको विचित्र लगेगा कि मैं तो सोचता था कि मैंने दोषों को दूर कर दिया दूर किया तो कैसी स्थिति होती है योग दर्शन में कहते हैं कि एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़े सोच रहे थे कि अंतिम छोर होगा लेकिन उस चोटी पर गए तो हिमालय पर एक और चोटी दिखी उस पे गए सोचा था ये अंतिम छोर होगा लेकिन एक और चोटी उभर करके दिख रही है साधनाशील व्यक्ति आत्मरीक्षण करने वाला व्यक्ति जैसे जैसे दोष दूर करता जाता है वो अंतिम छोर तक पहुंचता है अंतिम छोर तक और अंतिम छोर क्या है अंतिम छोर है जड़ हमें जड़ों को निकाल करके फेंकना है और जब तक जड़ नहीं निकाल करके फेंकी गई हैं तब तक हमारा अंतिम लक्ष्य हमें नहीं मिल रहा होता अंतिम लक्ष्य मिलेगा हमें जब हम इन संस्कारों के ये दोषों के संस्कार समूल नष्ट कर देंगे बीज कर देंगे उस समय हम समझें कि कृत कृत्य हो गए ऐसे ही जो मैं कह रहा था मोटे दोष आपको शरीर के दिखेंगे उससे सूक्ष्म दोष वाणी के दिखेंगे और उससे भी अधिक गहराई में जाकर के देखेंगे तो मन के दोष दिखेंगे शरीर के दोष दूर करने में हटाने में पुरसार्थ कम लगता है और हटा देता है वाणी के दोष दूर करने में पुरसार्थ अधिक लगता है और हटा देता है लेकिन मन के दोष दूर करने में कितना बड़ा पुरसार्थ लगता है और कितनी देर में हटा पाता है ये तो योगी लोग जानते हैं मन के अंदर गहरे संस्कार जमा लेते हैं हम एक बुराई की संस्कार पड़ा वो संस्कार फिर प्रेरित करेगा फिर बुराई की फिर संस्कार पड़ गया ये श्रृंखला चलती चली जाती है और संस्कार पे संस्कार तह पे तह हम लगाते चले जाते हैं मन के अंदर मन के अंदर दोष होते हैं और ऋषि ने मन के तीन दोष गिनाए हैं तीन दोष ऋषि ने कौन से गिनाए आप मनुस्मृति पढ़ेंगे पांचवी अध्याय के अंदर विवरण दिया हुआ है मन से दूसरे के द्रव्य को हरण करने की इच्छा रखना दूसरे के पदार्थ को हड़पने की मन से इच्छा करना यह मानसिक दोष हो जाता है और इस मानसिक दोष से मलिनता बढ़ती है मलिनता हम शारीरिक रूप से दूसरे की चीज को नहीं ले पा रहे लेकिन मन में तो इच्छा है मन में इच्छा है तो निश्चित रूप से मन से दोष कर रहा है और ये धीरे धीरे इतना गहरा संस्कार हम डाल लेंगे गहरा संस्कार डाल लेंगे तो एक दिन शरीर के ऊपर भी उभर करके आएगा हड़पने का जो प्रकल्प चल रहा था मन में एक दिन शारीरिक रूप से भी दूसरे की वस्तु को हड़पने की रखेगा वो शरीर में प्रकट हो जाएगा वो आप देखेंगे जितने भी हमारे शरीर में रोग आते हैं रोग वो रोग ये न समझें कि सीधा शरीर में होते हैं वो रोग पहले हमारे मन में प्रकट होने लगते हैं धीरे धीरे पनपने लगते हैं और पनपने लगते हैं तो मन से आकर के शरीर में और शरीर में आकर के धीरे धीरे प्रकट होते चले चले जाते हैं अंदर से मानसिक रूप से ज़्यादा ये प्रभाव डालता है किसी को ये रोग होते हैं ये गठीए वठिए के जो रोग होते हैं ये मानसिक रोगियों को होते हैं मुझे भी हुआ था मन के अंदर जब मन विचलित रहता है जितना मन विचलित रहेगा व्यक्ति के शरीर में रोग भी उतने ही स्थायी रूप से बढ़ते चले जाएंगे और जो व्यक्ति मन से ठीक रहता है प्रसन्न रहता है उसके शरीर के ऊपर भी लक्षण कुछ और दिखेंगे रोगों का एक बहुत बड़ा कारण क्या है शारीरिक रोगों का बहुत बड़ा कारण आप सोचते होंगे हमने पिज्जा बर्गर खाया उससे रोग आ गए अभी मैगी का जो चला उससे रोग आ गए ये तो बहुत छोटा कारण है खान पान का आयुर्वेद और विद्वान लोग कहते हैं कि जब जब व्यक्ति आत्मा के विपरीत आचरण करता है विपरीत आचरण करता है तो समझो शरीर में रोग अवश्य आएंगे बच नहीं सकता मन रोगों का मुख्य कारण है आत्मा के विपरीत आचरण करना और आत्मा के विपरीत आचरण है मन से दूसरे के द्रव्य को हड़पने की इच्छा रखना दूसरा क्या है मन से मन से द्रोह करना द्रोह दूसरे से द्रोह करना कल जो मैं कह रहा था ईर्षा अप्रीति करना ये मन का बड़ा खतरनाक काम है ऊपर से तो व्यक्ति के चेहरे के ऊपर कहीं ना कहीं मुस्कुराहट आ जाती है जब पूछा जाता है कि भैया कैसा चल रहा है मजे में कट रही है मजे में उत्तर क्या मिला मजे में कट रही है क्या हाल है ठीक ठाक है लेकिन कुछ क्षण के बाद जब मेलजोल होता है मेलजोल होता है तो अंदर का गुबार निकलने लगता है कि भैया ये ये परेशानी है ये परेशानी है और ऐसा लगेगा कि दुनिया में इससे भी ज्यादा परेशान होगा पहले तो कह रहा था मुस्कुराकर कि मजे में कट रही है लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है यह जो द्रोह करना है दूसरे से द्रोह बाहर से भले ही व्यक्ति मुस्कुराता दिखता हो अंदर से यदि द्रोह चल रहा है तो जहर भरा हुआ जहर देखा है द्रोह करने वाला द्वेष करने वाला इसका प्रकट रूप क्या है जो अंदर से द्रोह करता है द्वेष करता है इसका प्रकट रूप क्या है प्रकट रूप है क्रोध अंदर से जो व्यक्ति जितना द्वेषी होगा उसके अंदर उतना ही क्रोध होगा और ये जब बाहर गुबार निकलता है तो क्रोध का रूप धारण कर लेता है ये द्वेष ये अप्रिति द्रोह और जब व्यक्ति क्रोध करता है क्रोध करता है तो किसी विद्वान ने कहा था कि क्रोध ऐसी चीज है जैसे तेजाब होता है तेजाब तेजाब क्या करता है तेजाब यह करता है कि जिस पात्र में डलेगा पहले उस पात्र को जला करके राह करेगा यह तेजाब का काम है भले ही आप शीशे इत्यादि के में डालते हैं लेकिन दूसरे पात्र में कहीं डालकर के देखिए तेजाब को पहले उसको प्रभावित करेगा और उस पात्र से निकल करके किसी और के ऊपर पड़ता है तो बाद में उसको प्रभावित करता है तेजाब क्या करता है ये तेजाब का काम है ऐसा ही क्रोध का काम समझिए जब व्यक्ति ईर्षा द्वेष करता है द्रोह करता है अपने अंदर तेजाब पैदा कर लिया है और तेजाब किसको फूंक रहा है अंदर अंदर से राख कर देता है और जब व्यक्ति द्रोह करके दूसरे के ऊपर उसको फेंकता है फेंकता है तो उसका तो बाद में नुकसान होता है पहले ये जल भून चुका होता है अपनी हानि बहुत कर चुका होता है इसलिए ऋषि ने कहा है मन का दूसरा दोष है पर द्रोह दूसरे से द्रोह करना ईर्ष्या करना और जब व्यक्ति इस द्रोह में प्रवृत्त होता है तो जहरीला होता चला जाता है जहरीला कितना जहरीला हो जाता है वैद्य लोगों ने सांप के काटने की दवाई ढूंढी है वैद्य लोगों ने सांप यदि काट लेता है तो वैद्यों ने उस सांप के काटने की औषधि ढूंढ निकाली जब बिच्छू डंक मारता है तो वैद्यों ने उसकी भी औषधि ढूंढ निकाली लेकिन ये जहरीला व्यक्ति मनुष्य जब जहरीला होता है अंदर से जब ये काटता है तो आज तक किसी वैद्य ने इसकी औषधि नहीं, नहीं खोज पाई है र्थात जब मन से द्रोह करता है अंदर इतना जहर भर जाता है और जब जिसको काटता है तो उसकी औसधि नहीं मिलती है इसलिए कहा है पर द्रोह यदि हम आत्मरीक्षण करने लगेंगे ये दोष धीरे धीरे पकड़ में आने लगते हैं सांप को तो व्यर्थ में बदनाम कर रखा है लोगों ने बदनाम कर रखा है सांप को सांप काटता कब है सांप कभी नहीं काटता सांप कब काटता है उसको खतरा दिखता है कि मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा मुझे मार देगा उस भय के कारण सांप काटता है लेकिन ये आदमी जहरीला होकर के कैसे काटता है ये तो बिना बात के भी काट डालता है और जब काटता है तो आप देखेंगे कि कैसा जहर से अगला व्यक्ति तड़प उठता है इस जहरीले व्यक्ति को दुर्जन कहा है दुर्जन हम अपनी अपनी दुर्जनता देख सकते हैं अंदर से हम कितने दुर्जन हैं इस जहरीले व्यक्ति को दुर्जन कहा है और जब दुर्जन हो जाता है मैंने शिविरों में ये पंक्तियाँ बहुत बार सुनाई हैं फिर सुनाता हूँ दुर्जन व्यक्ति के पास बैठना नहीं चाहिए और जैसे जैसे जब जब व्यक्ति इस दुर्जन व्यक्ति के पास बैठेगा तब तब समझो कि अपना बहुत बड़ा नुकसान बहुत बड़ी हानि कर रहा होता है ऋषि और विद्वान क्या कहते हैं कि भैया यदि किसी का संग करना है ऋषि दयानंद जी का चौथा समोलास पढ़ना ऋषि दयानंद जी चौथे समोलास में मनु का श्लोक दे रहे हैं कि किसके पास बैठना चाहिए और किसके पास नहीं बैठना चाहिए यदि आपको उपलब्ध हो जाता है कोई विद्वान यदि आप विद्वान के पास बैठेंगे कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे खाली हाथ नहीं जाएंगे लेकिन किसी दुर्जन के पास बैठ गए तब भी लेकर के जाएंगे खाली हाथ तो तब भी नहीं जाएंगे विद्वान के पास से क्या लेकर के जाओगे और दुर्जन व्यक्ति के पास से क्या ले के जाओगे आप देख सकते हैं विद्वान व्यक्ति के पास बैठे तो विद्वान आपको अमृत देगा अमृत और दुर्जन व्यक्ति क्या देगा जो उसके पास है वो जहर देगा वो विष देगा और ऐसे जहरीले विष युक्त व्यक्ति को दुर्जन कहा है और नीतिकार ऋषि कहते हैं कि ऐसे दुर्जन व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए पंक्तियां क्या पाली भाषा में कभी लिखी थी और वो पंक्तियां मैंने शिवरों में आपको बहुत सुनाई हैं सिंघन के वन में बसीये जल में घुसीे कर में साप ये बिच्छु भी लीजे कान खजूरे को कान में डाल सांप के मुख में आंगुरी दीजे निर्जन वन में बसीिए जहर को घोल हलाहल पीजे जो सुख चाहो रघुराई दुष्टन को संग नहीं कीजे अब आप देखेंगे कि कवि ने गिना क्या दिया कितने भयानक और कितने कठिन काम गिनाए हैं दिल्ली में शेर के बाड़े में गिर गया था एक शेर के बाड़े में गिरा तो शेर ने क्या किया था गला पकड़ करके ले गया था और लेकर के मार दिया था आपने फोटो देखे होंगे रक्त निकला पड़ा है और सना हुआ है एक शेर था उस बाड़े में और ये कवि क्या कह रहा है सिंघन के वन में बस ये जहां एक शेर नहीं बहुत सारे शेर रहते हो वहां रहोगे नुकसान कम होने वाला है कवि ने क्या देखा शेरों के झुंड के बीच में रहेंगे तो नुकसान कम होगा और क्या कहा ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पानी ही पानी है और छलांग लगाने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है वो कह रहा है कि भले ही तुम जल में छलांग लगा जाओ और छलांग लगाकर के डूब भी गए तो कम नुकसान होने वाला है कर में साँप ये बिच्छू भी लीजे साँप से भय बहुत लगता है भय लगता है वैसे ही सांप जा रहा हो व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रोंगटे क्या खड़े हो जाते हैं वो व्यक्ति बिना जहरीले सांप से भी बहुत डरता है लगभग लगभग मैंने सुना पिचासी नब्बे प्रतिशत सांपों के अंदर जहर नहीं होता मात्र 10 पंद्रह प्रतिशत जो सांप हैं वो जहरीले होते हैं पिछासी नब्बे प्रतिशत तो बिना जहर के होते हैं लेकिन वो बिना जहर वाला सांप भी काट लेता है उस समय हम अनेक सारे मर जाते हैं बिना जहरीले सांप के काटने से वो भय इतना है सांप का इसलिए वो कवि कह रहा कि भले ही सांपों को हाथ में उठाओ बिच्छू को हाथ में उठा लो नुकसान कम देखा और क्या लिखा कान खजूरे को कान में डाल सांप के मुख में आंगूरी दीजिए कान खजूरा देखा है कितने पैर होते हैं और जब चलता है चलता है तो ये छोटे छोटे बच्चे वैसे ही भयभीत हो जाते हैं डर जाते हैं और अंदर से सोटा लाते हैं उसको सोटा तत्काल मारते हैं या पैर से मसल देते हैं क्यों यदि चिपक गया चिपक गया तो त्वचा में धंसता चला जाएगा निकल नहीं सकता कितना भी आप उसको चिमटे से पकड़ करके भी खींचेंगे अंदर त्वचा के अंदर धंसता चला जाएगा पूरे पैर गड़ा लेता है कड़वा तेल बताया है वैद्यों ने बहुत कड़वा तेल उसके ऊपर डालेंगे तो टूट टूट करके त्वचा से निकल करके पड़ता है इतना भयानक प्राणी है कभी कह रहा है कि उस कान खजूरी को उठाओ और कान में डाल लो नुकसान कम होने वाला है और क्या लिखा है? निर्जन वन में बस ये जहाँ कोई भी मनुष्य न रहता हो अकेले पड़े रहो तब भी नुकसान कम है जहर को घोल हला हल पी जाइए या ऐसा जहर पियो के पिए पीते ही गए मरे तब भी कम नुकसान देखा उस कवि ने नुकसान कहाँ देखा इतने बड़े बड़े चीज़ों में नुकसान नहीं देख रहा लेकिन अंतिम पंक्ति में क्या लिखता है जो सुख चाहो रघु दुष्टन को संग नहीं कीजे यदि जीवन में सुख चाहते हो तो किसी दुर्जन व्यक्ति का दुष्ट व्यक्ति का संग मत करना यदि जीवन में दुष्ट व्यक्ति के पास बैठने लग गए निश्चित रूप से विनाश है विनाश आप शकुनी को बहुत भला आदमी मानते हो क्या शकुनी जैसा जहरीला व्यक्ति गंधार से आकर के हमारे भारत में आ बैठा और भारत में आ बैठा तो एक व्यक्ति ने उसका संग किया था दुर्योधन ने उस जहरीले व्यक्ति का संग किया और उस जहरीले व्यक्ति ने इतना जहर डाल दिया दुर्योधन के मन में इतनी घृणा पैदा कर दी एक विशाल युद्ध हो गया और इतना बड़ा विश्व युद्ध हुआ उस विश्व युद्ध का आज भी हम परिणाम भोग रहे हैं किसने करवाया उस जहरीले व्यक्ति ने करवाया कारण और भी बहुत सारे थे लेकिन यदि दुर्योधन को वो शकुनी नहीं मिलता वेदुर जैसा महात्मा मिलता वेदुर जैसे महात्मा की संगति हो जाती दुर्योधन के मन में अमृत भरा हुआ होता लेकिन संग किसका मिला जहर भरता चला गया जहर भरता चला गया जहरीला व्यक्ति दूसरे को जहरीला कर देता है इसलिए क्या कहा जो सुख चाहो रघुराई देख लीजिए संग का करना है आपका सौभाग्य ही यहां आए हो दुष्टन को संग न कीजिए चाणक्य ने क्या कहा चाणक्य कह रहे हैं कि भैया ये दुर्जन व्यक्ति कैसा हो जाता है दुर्जन व्यक्ति के विषय में लिखते हैं कि मक्खी जो होती है उस मक्खी के मुंह में जहर होता है मक्खी जहां बैठेगी आपके घाव में बैठेगी तो घाव को फैलाती चली जाएगी क्यों क्योंकि वो मुंह में ऐसे कीटाणु लेकर के फिरती है आपके घाव पे बैठी घाव और विकृत होता चला जाएगा फैलता चला जाएगा मक्खी के मुंह में जहर होता है कहने लगे सांप के दांत में जहर होता है यदि सांप ने वैसे ही छुआ है कोई नुकसान नहीं है लेकिन यदि दांत गड़ा दिया तो जहर जाएगा सांप के दांत में जहर है कहने लगे बिच्छू की पूछ में जहर है पूँछ में बिच्छू का अगला हिस्सा है उसको आप देख सकते हो छू सकते हो लेकिन यदि पूछ को छोड़ दिया गए काम से कह रहे हैं कि इन सभी प्राणियों के एक एक अंग में जहर होता है इन सब प्राणियों के एक एक अंग में जहर होता है लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसके वो कह रहे हैं कि रग रग में जहर होता है रग रग में दुर्जन व्यक्ति के एक एक अंग में जहर नहीं होता दुर्जन व्यक्ति तो पूरा का पूरा जहरीला होता है और जब जहरीला व्यक्ति पूरा का पूरा है उसको जहां से भी चखोगे जहर ही आएगा जहां से छुओगे जहर ही मिलेगा उन प्राणियों के तो एक, -एक अंग में जहर है इसलिए ऋषि ने क्या कहा हम गहराई में जाकर के देखेंगे अपने मन में उतर कर के देखेंगे तो मानसिक दोष मिलेंगे पर द्रोह दूसरे से द्रोह करना जब व्यक्ति दूसरे से द्रोह करता है तो दुर्जन बनता चला जाता है और दुर्जन का संग ऋषि विद्वान नीतिकार मना कर रहे हैं एक और दोष मन का मन का दोष लिखा है दूसरे का अनिष्ट चिंतन करना द्रोह तो अलग है एक अनिष्ट चिंतन भी करना दूसरे के नुकसान की बराबर सोचते रहना यह मानसिक दोष है यदि हमने मन में सोचा और सोचने पर किसी का कुछ बिगड़ गया अथवा हमने बिगाड़ दिया बिगाड़ दिया तो नुकसान किसका ऊपर से क्या दिखता है कि हमने उसका नुकसान कर दिया नुकसान उसका दिखता है लेकिन ये नहीं दिखता कि हमने अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया दूसरे का जो हानि करेंगे दूसरे चीज को जो नुकसान करेंगे हम भौतिक नुकसान करेंगे लेकिन हमने अपने दिव्य चीज को विकृत कर लिया विकृत किस दिव्य चीज को हमने परमात्मा ने जो एक दिव्य चीज दी थी जिस दिव्य चीज के आधार पर हमारे सारे व्यवहार सिद्ध होते हैं उस दिव्य मन रूपी दिव्य चीज को विकृत कर लिया होता है मन को देव भी कहा है देव जब आप ये कालीन मंत्रों का पाठ करते हैं उन मंत्रों में मन का ही विश्लेषण किया गया है कि मन का स्वरूप क्या है इतने दिव्य गुणों से युक्त उस मन को कितना मलिन कर चुके होते हैं और जब मलीन कर चुके होते हैं तो किस प्रकार के होते हैं ज्यादा गंभीर तो नहीं चला गया कभी सोचें कि ज्यादा ही एक तरफा ले गए पिछले जिन्हें दिनों गर्मी में महीना शायद साल भर होने वाला होगा जम्मू गए थे परोपकारी सभा के अधिकारी थे डॉक्टर धर्मवीर जी थे मैं था आचार्य करमवीर जी थे उधर से राजेंद्र जिज्ञासु जी भी बैठ लिए थे कई स्थानों पर पंजाब में घूमना हुआ था पंजाब का दौरा करते हुए हुआ कि जम्मू चल पड़ते हैं जम्मू चल पड़ते हैं जम्मू गए और जम्मू में एक विशेष मंदिर है विशेष मंदिर है उस मंदिर का नाम है रघुनाथ मंदिर उस रघुनाथ मंदिर की विशेषता क्या है रघुनाथ मंदिर की विशेषता है वहाँ जाने पर पता लगता है और जहाँ वहाँ जाते हैं तो आरसमाज वाले लोग भी कहते हैं कि जी वहाँ ऐसा ऐसा एक मंदिर है और मंदिर को तो दुनिया भर के होते हैं लेकिन विशेषताएँ है अलग अलग बना रखी हैं आप बीकानेर में जाएँगे बीकानेर के पास में करणी मंदिर है करणी मंदिर में चूहे ही चूहे हैं गंदगी फैलाए है रहते हैं और उसको बड़ा पुण्यदायक मानते हैं एक सफ़ेद चूहा छोड़ रखा है सफ़ेद चूहा छोड़ रखा है तो ये फैला रखा है जिसको सफ़ेद चूहे के दर्शन हो गई तो सबसे बड़ा भाग्यशाली अब वो बेचारा गर्मी में नीचे दबा हुआ होगा तो ठंड लेने के लिए ऊपर निकलेगा ही और आपने देख लिया तो बड़ी भाग्यशाली इस देश में मनुष्य को चूहा भाग्यशाली बना रहा है चूहा आप देखेंगे कि कितनी मानसिकता गिर गई हमारी एक चूहे के दर्शन से व्यक्ति भाग्यशाली मानता है इसका मतलब क्या हुआ इस देश में चूहा भी मनुष्य को भाग्यशाली बना देता है कितने हमारे मन का स्तर हमारी बुद्धि का स्तर गिर गया जम्मू गए तो जम्मू का जो मंदिर है रघुनाथ मंदिर उस रघुनाथ मंदिर की विशेषता पता लगी कि हिंदू वर्ग तैतीस करोड़ देवता मानता है 33 करोड़ देवता मानता है और वो 33 करोड़ देवता उसी मंदिर में हैं। आप में से कोई गया हो देखा हो तो कैसे कैसे देवता रखे हैं देवता ऐसे रखे हैं जैसे ये सीमेंटेड सड़क बनाते हैं ना सड़क ऐसे जैसे सीमेंट डाल दी हो डाल करके जैसे ठप्पा सा लगा दिया हो जब प्रेशर का कोई ठप्पा लगा दिया हो और इतनी इतनी गिट्टियाँ सी निकल गई हो, वो एक एक देवता ऐसे छोटी छोटी गिट्टियाँ बना रखी हैं इतनी छोटी छोटी गिट्टियाँ ढेर सारी हज़ारों की संख्या में करोड़ तो कहाँ होंगी लाख भी नहीं होंगी लेकिन ढेर सारी बनी हुई हैं अलग अलग कमरों में तो उनको कहते हैं एक एक देवता और उन देवताओं को नहलाया कैसे जाता है नहलाते हुए देखा पुजारियों को नहलाते कैसे हैं नहलाते ऐसे हैं जैसे भैंस के ऊपर बाल्टी भर के पानी डालते हैं पानी लिया और ऐसे बौछार कर दी देवताओं ने स्नान कर लिया जब वहाँ गए तो गए खड़े हो गए खड़े हुए तो एक मंदिर हनुमान का भी था उसी के अंदर हनुमान जी का मंदिर था तो वहाँ हम खड़े थे पुजारी जी बाहर आए पुजारी जी बाहर आए तो डॉक्टर धर्मवीर जी ने पुजारी से जी से वार्तालाप किया वार्तालाप क्या किया कहने लगे कि पुजारी जी आप देवताओं को बहुत मानते हो हाँ जी मानते हैं तो तुम्हारे देवताओं में तुम्हारे भगवानों में तुम्हारे अवतारों में एक विशेष देवता है और विशेष देवता कौन सा है एक विशेष देवता है जिस देवता का भगवान का नाम रख रखा है वराह वराह अवतार मानते हैं 24 अवतारों में से एक अवतार वराह अवतार मानते हैं वे अब वराह अवतार की बात आई वो भी समझ गए कि वराह होता है तो डॉक्टर धर्मवीर जी कहने लगे कि पुजारी जी ये जो तुम्हारा वराह अवतार है तुम सभी भगवानों को भोग लगाते हो तो इस वराह भगवान को इसकी रुचि के अनुकूल खिलाते पिलाते हो या कुछ और खिलाते हो वराह को इसकी रुचि के अनुसार खिलाते पिलाते हैं या कुछ और खिलाते पिलाते हो पुजारी जी झेप गए झेप गए अर्थात समझ गए कि ये पंडित कहना क्या चाहता है पुजारी जी की हिम्मत नहीं हुई आप हैं कौन आप हैं कौन तो पता लगता आर्य समाजी है और आर्य समाजी ही ये कह सकता है तर्क कर सकता है दूसरे लोग तो मूर्खता में मुंह मार रहे हैं मतलब क्या हुआ उन्होंने एक अवतार बना रखा है वराह और उस वराह अवतार को खिलाते पिलाते होंगे वराह कहते हैं सुअर को सुअर वराह संस्कृत में और हिंदी में आप देखोगे सुअर और सुअर को का खाना क्या होता है है कोई पुजारी हिम्मत वाला कि वो खाना खिला दे उस वराह को हिम्मत नहीं होगी निश्चित रूप से समय भाग गया लंबी व्याख्या नहीं करूंगा हम भी कौन हैं हम हैं कौन आप लोगों का मौन है मौन है लेकिन मैं आपसे गर्दन हिलवाऊ यूं-यूं कर देना और क्या कर सकते हैं कभी आपने सुअर चराए हैं सुअर चराए या यू हाथ से भी कर सकते हैं कर दिया बोले शंकर ने कभी डमरू बजाया होगा नहीं चराए अच्छी बात है यदि कोई व्यक्ति सुअर चरा रहा हो चरा रहा हो उसके पास हम बैठना पसंद करते हैं उसके पास भी हम बैठना पसंद नहीं करते अच्छा आप देखेंगे एक और प्राणी तीन चार प्राणियों की चर्चा कर दिया करता हूँ इस प्रसंग में सुअर है सुअर आपने चराए नहीं एक और प्राणी को हम बकरी जैसे प्राणी को लेवे बकरी जैसे प्राणी को ले तो इसका जैसे सुअर का चारा है इसका भी एक चारा है और बकरी का चारा घास पत्तियाँ हैं घास पत्तियाँ हैं तो यदि मैं आपसे पूछूँ किसी ने बकरी चराई ओह हाथ खड़ा किया मास्टर जी ने ये अटेली वाले मास्टर जी हैं कोई शिविर नहीं छोड़ा इन्होंने बहुत सुंदर धन्यवाद बकरी भी चराए हुए हैं और बकरी का स्वभाव जानते होंगे बकरी का स्वभाव क्या है बकरी आगे से खाती रहती है पीछे से निकालती रहती है यही तो करती है जो आप रखते हो बकरी खाती रहती है खाती रहती है और ऐसे ही घरों में जो ज्यादा खा रहा हो सुबह खाया फिर दस एक दो घंटे में फिर चबा लिया फिर एक दो घंटे में फिर चबा लिया कभी नमकीन चल रही है बीकानेरी कभी चिप्स चल रहे हैं कभी बिस्किट चल रहे हैं और भोजन तो है ही है ऐसे व्यक्ति को भी कह देते हैं लोकोक्ति बन गई क्या बन गई बकरी की तरह चरता रहता है लोकोक्ति बन गई जो ज्यादा खाता है यदि ये बेटियां बहनें माताएं खाती हों तो निश्चित रूप से समझिए बकरी हो <laughs> चलिए मैं आपको हल्का करने की दृष्टि से इधर लिया है नहीं तो मुझे वहीं चलना था बकरी का चारा अब हम देखें यदि कोई हमसे कहे कि ये सुअर है और ये बकरी है इन दोनों में से किसी एक को हमें चराना है हमारा चयन बाद वाले का या पहले वाले का एक नंबर वाले का या दो नंबर वाले का होगा निश्चित रूप से दो नंबर वाले का होगा हम दूसरे को चराना पसंद करेंगे यदि सूअर और बकरी में से किसी को चराने की कह दी कि भी भाई तुमको इनमें से एक को जरूर चराना है हम सूअर को छोड़ बकरी को चराएंगे तीसरा एक और प्राणी है जो हमारी गाय है गाय रूपी प्राणी गाय रूपी प्राणी का भी चारा क्या है जैसे बकरी का घास पत्तियां हैं ऐसा ही कुछ इस गाय का चारा घास पत्तियां हैं लेकिन गाय और बकरी में थोड़ा अंतर है बकरी के सामने डालने के बाद वो खाती रहती है लेकिन गाय का कुछ स्वभाव अलग है गाय के सामने जो चारा आपने डाला है वो गाय पेट भर के खाती है और पेट भरने के बाद एक तरफ खड़ी होती है और खड़ी होकर के ये चरवण करती है इसको जुगाली बोलते हो आप वो जुगाली करती है अपने भोजन को पचा रही होती है एक पेट में गया था अब पचा करके दूसरे पेट में डाल रही है पशुओं में दो पेट होते हैं अब यदि हमें कहा जाए कि इन तीनों प्राणियों में से किसी एक को चराना है अब हमारा चयन तीसरे वाले का होगा बिल्कुल उत्साही है दूर से ही कर दिया मैं भी समझ रहा हूं आप तीन पे ही जाओगे हम गाय को चराना ज्यादा पसंद करेंगे हम सूअर को चराना निकृष्ट मानते हैं उससे कुछ अच्छा बकरी को मानते हैं लेकिन इससे भी अच्छा हम गाय को मानते हैं एक और प्राणी कौन सा प्राणी मनुष्य रूपी प्राणी अच्छा आपने कभी आदमियों को चराया है आदमियों को नहीं माताएं यहां से रही हैं आदमियों को कभी चराया भाई नीचे चराते ही होगे और ये माताएं बनाती हैं और रोजाना चराती हैं नहीं चराते वो भी चारा है लेकिन मनुष्य का चारा एक विशेष चारा है उस विशेष चारे की बात चल रही है हमारी मैं इस चारे की बात नहीं कर रहा क्योंकि ये चारा मनुष्य का गौण है एक प्रमुख चारा है जो वेद ने ऋषियों ने कहा है वो वेद और ऋषियों वाला चारा क्या है मनुष्य का चारा है ज्ञान विज्ञान सत्संग विद्या ये जो विशेष चारा है इस विशेष चारे को पशु नहीं खा सकते गाय बैल बकरी सूअर इस चारे को नहीं ले सकते इस चारे को कौन ग्रहण कर सकता है हम मनुष्य ग्रहण कर सकते हैं समय एक मिनट ज्यादा बात पूरी कर देता हूँ क्षमा चाहता हूँ या कल करें यही रोक दूं अच्छा पूरी करता हूँ जल्दी करता हूँ क्योंकि दिनचर्या आपकी भी है तो मनुष्य का चारा है ये अब इस चारे को मनुष्य ही ले सकता है आप यहाँ बैठे हैं तो मैं बोल रहा हूं और यहाँ गायों को इकट्ठा कर देते भेड़ों को बकरियों को सुअरों को इकट्ठा कर देते और मुझे बहुत अच्छा माइक लगा करके कहते कि महाराज दो प्रवचन और मैं प्रवचन देने लग जाता क्या करते सुअर एक कोने में जाकर के पढ़ करके सो रहे हैं मुँह के ऊपर डालकर के मुँह गाय एक तरफ बैठ गई या दूसरी गाय को सींग मारने लग गई क्या होगा मैं प्रवचन दू क्या वो सुनेंगे लेकिन ये प्रवचन आप सुन रहे हैं क्यों क्योंकि ये चारा आप लोगों का है हम मनुष्यों का चारा है अब हम देखते हैं कि हम किसको चराने वाले हैं हम मनुष्य चराते हैं गायें चराते हैं बकरी चराते हैं असुअरों को ज्यादा चरा रहे हैं और मैं आपको बताता हूं माता उस जिन्हों इस संसार के अंदर सुअर चराने वाले लोग सबसे अधिक हैं सबसे अधिक उससे कम लोग हैं बकरी चराने वाले और उससे भी कम हैं गाय चराने वाले और मनुष्य चराने वाला कोई कोई संसार में आपको मिलेगा मनुष्य चराने वाला कोई कोई मिलने वाला है अर्थात अर्थात ये है हम फिर मन के ऊपर लौट करके आते हैं मन के दोष हम देख रहे थे मन के दोस्त थे पर द्रव्य का हरण करना हुँ? सामने ही बैठे हो भाई सामने बैठे हुए सावधान रहते हैं वैसे ओ सुरेंद्र जी सुना रहे थे सुरेंद्र शर्मा कहने लगे कलकत्ता में बुलाया था हास्य कवि हैं हास्य कवि हैं कविता सुना रहे थे लेकिन एक आगे बैठने वाला हंसी नहीं रहा था हंसी ही ना आए ऐसी कविता सुनाई लेकिन वो हंसी नहीं रहा कवियों में कंपटीशन हो गया कि भैया देखते हैं कौन इस व्यक्ति को हंसा करके दिखाएगा कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई लेकिन ये व्यक्ति हंसा नहीं कवियों को क्या कहना पड़ा आयोजकों को कहना पड़ा कि भैया इस व्यक्ति को सामने से हटा दो नहीं हम कविता नहीं गा सकते सामने बैठने वाले को बहुत सावधान रहना होता है क्योंकि कई बार दृष्टि वही रहती है चलिए तो मनुष्य चराने वाले बहुत कम हैं सूअर चराने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमने देखा था उस वराह का सुअर का चारा गंदगी है का चारा गंदगी है और हम मन को देख रहे थे मन से परद्रव्य का हरण करना मन से द्रोह करना मन से दूसरे का अनिष्ट चिंतन करना ये द्रोह करना अनिष्ट चिंतन करना ईर्षा द्वेष करना ये गंदगी है या अच्छाई है ये गंदगी है और इस गंदगी में जब हम मन को लगा रहे होते हैं तब हम कौन होते हैं तब हम सुअर चराने वाले होते हैं या नहीं होते अब मैं आपसे पूछता हूं क्या आपने कभी सुअर चराए हैं क्या कभी आपने सुअर चराए नहीं प्रतिक्रिया रही यूं या यूं मेरे से पूछो मैंने सुअर चराए हैं सुअर अर्थात मन से जब जब व्यक्ति गलत विचार उठाएगा तब तब समझो कि सुअर चराने वाला है अनिष्ट चिंतन करेगा द्रोह करेगा वैर भाव ला रहा है मन में तो ये गंदगी है और इस गंदगी को मन के में रवण करवा रहा है और मन को इस गंदगी में कौन लगा रहा है मैं जीवात्मा इस मन को इस गंदगी में लगा रहा हूँ तो मैं चराने वाला मन सुअर हो गया और ये गंदगी तो गंदगी है ही है ऐसी स्थिति जब बनती है तो हम कौन होते हैं निश्चित रूप से आप शिविर में बैठे हैं और शिविर की भी आत्मरीक्षण की कक्षा में बैठे हैं आप विचार करके देखना कि उस समय हम कौन होते हैं इसलिए सज्जनों माताओं ये हमारा शिविर जो है ये शिविर की आत्मीक्षण की कक्षा ये अंदर तक गहराई तक जाने की कक्षा है जो व्यक्ति इस आत्म निरीक्षण की विधा को सीख गया विधा को सीख गया तो वो गहरे गहरे चलता चला जाता है कुछ लोग क्या करते हैं जब स्नान करने जाएंगे तो घुटनों तक पानी आ जाता है वहीं रुक जाते हैं उनको आगे जाते हुए डर लगता है लेकिन कुछ लोग उनसे कु आगे बढ़ कर के होते हैं वो जंगों तक पानी आता है वहाँ जाकर के रुक जाते हैं उनकी हिम्मत और आगे नहीं जाती कुछ लोग और हिम्मत वाले होते हैं वो छाती तक पानी आता है वहाँ जाकर कर के डुबकी लगाते हैं लेकिन कुछ लोग और हिम्मत वाले होते हैं वो गहरे पानी में जाकर के तैर तैर करके डुबकी लगा लगा करके स्नान का आनंद लेते जो घुटनों तक है वो तो यूँ पानी लेकर के अपने शरीर के ऊपर छीटेगा वो गोता नहीं लगा सकता ये आत्मरीक्षण की विधा ये है कि व्यक्ति अंदर गोता लगाने लग जाता है और जब अंदर गोते लगते हैं तो हीरे मोती निकलते हैं हीरे मोती और यदि गंदगी निकलती है तो गंदगी को धो कर के साफ करके दूर कर देता है इसलिए आप आत्मरीक्षण की कक्षा में बैठे हैं इस आत्मरीक्षण के महत्व को समझें और महत्व को समझ करके नित्य प्रति आत्मरीक्षण करें और अपने जीवन को आगे लेकर के जाएँ इस कक्षा को आज यही विराम देते हैं समय का मैंने अतिक्रमण किया इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं हूँ ओम ओमकारच आपसे निवेदन है माताओं से विशेषकर आप अपने कमरों में साढ़े नौ बजे के बाद बातचीत न करिएगा दूसरों का ध्यान रखते हुए मौन है वैसे लेकिन फिर भी नहीं मान रही इसलिए ये मुझे आपसे निर्देश करना पड़ा विनयपूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन है माताओं बातचीत न करिएगा क्योंकि दूसरों को बाधा होगी धन्यवाद